अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड की चर्चा प्रथम मंत्र की हो गई है मूल में भाष्य की चर्चा होनी है प्रथम खंड के द्वारा पराविद्या के विषय ब्रह्म का प्रतिपादन हो गया प्रथम खंड का अध्ययन करने के पश्चात भी उस खंड के द्वारा प्रतिपाद्यमान ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव जिन्हें नहीं हु, हु, हु, हुआ उनके अंतकरणस्थ साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति के लिए शास्त्र ने बताए हुए साधनों को जिज्ञासु को अपनाना पड़ता है तो जिन दोषों की निवृत्ति के साधन को अपनाने से प्रतिबंधक दोष निवृत्ति पूर्वक साक्षात्कार होता है ऐसे दोषों को निवृत्त करने वाले उपाय बताने के लिए आविहनिहितम इत्यादि द्वितीय खंड प्रारंभ हुआ यह उपक्रम मंत्र है इसमें विपरीत भावना नामक प्रतिबंधक दोष की निवृत्ति का उपाय पुनः पुनः वाक्यर्थ भावना शब्दित निरीध्यासन एक बताया और प्रमे विषयक संशयात्मक दोष की निवृत्ति के उपाय के रूप में युक्ति नामक एक मननात्मक साधन बताया गया आवि संहितम गु गुहाचरम नाम इन चार पदात्मक वाक्य के द्वारा निधिध्यासन रूप साधन बताया गया तो महत्पदम इत्यादि से युक्त अनुसंधानात्मक मनन रूप साधन को बताया गया है इस मंत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसे देखा जाए तो भाष्य में अरूपम केन कन प्रकार इति उच्यते ये तो हैं अवतरण वाक्य और आवि इत्यादि से व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है तो आवि सन्निहितम गुहाचरम नाम इत्यादि मंत्रस्थ प्रथम पद जो आवि है उसका पर्यावाचक पद बता करके भास्कर भगवान व्याख्यान कर रहे हैं तो आवि ही ये मूल में प्रथम पद है उसका पर्यायवाचक पद है प्रकाश इसलिए आवि ही प्रकाशम आवि शब्द का अर्थ कर दिया प्रकाश ये आवि शब्द के विषय में टीकाकार कहते हैं कि आविश एक निपात है और वह प्रकाश का वाचक है ये टीका में लिखते हैं कि आविश शब्दो निपात प्रकाशवाची उच्चते इस प्रतीक के बाद में आवि शब्द निपात हैं यानि अव्यय है और वह प्रकाश का वाचक है इसलिए भाष्यकार भगवान ने प्रकाश के वाचक प्रकाश इस पद का प्रयोग करके आवी शब्द की व्याख्या की और वो प्रकाश आदित्यादि के प्रकाश के तरह जड़ प्रकाश नहीं है अपितु आवी शब्द का अर्थभूत यहां पर प्रकाश लेना है चेतन प्रकाश वो है आत्मस्वरूप ही और उस प्रकाश का एक विशेषण है सन्निहितम सन्निहितम पद की व्याख्या भाषकर भगवान करते हैं इससे पहले टीकाकार आविश शब्द का जो अर्थ है वह प्रकृत में स्वरूपभूत चेतन है ज्ञान है ज्ञान रूप प्रकाश है ये बता रहे हैं तो केवल अभी इस पद से श्रुति ये सूचित करना चाह रही है क्या कि ब्रह्म विश्वोपलब्ध्यात्मना प्रकाशमानम एव सदा इति भावयेत भावेत ब्रह्म की अधिष्ठानभूत ब्रह्म की प्रतीति जिनको नहीं हो रही है उन्हें तत्पद लक्ष्यार्थभूत जो ब्रह्म है जगत का अधिष्ठान उसका ऐसा चिंतन करना चाहिए हमेशा यह आवि शब्द बता रहा अक्षरम ब्रह्म आवि ऐसा कहते हुए आवि शब्द ये बता रहा है कि जिज्ञासु को चाहिए जगत अधिष्ठान जो चेतन ब्रह्म है वह हमेशा उपलब्ध हो रहा है सबको ब्रह्म की उपलब्धि हमेशा होती है उपलब्धि यानी ज्ञान भान प्रतीति। पहले ब्रह्म प्रतीत होता है फिर बाकी सब प्रतीत होता है तमेवान अनुभाति तस्य ताषा सर्विदम विभाति यह श्रुति यही बता रही है कि वह वह तो भांत है यानी रहा है चमक रहा है हाँ स्वयं प्रकाश है उसे जानने के लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है सारे प्रमाण अपने अपने प्रमेयों को प्रकाशित करने का सामर्थ्य जिस अपने चेतन अधिष्ठान से प्राप्त कर रहे हैं उस चेतन को प्रकाशित कोई भी प्रमाण नहीं कर सकता उसी से सामर्थ्य पा रहे हैं अपने अपने प्रमेयों को प्रकाशित करने का जो प्रमाण उसे प्रकाशित कैसे कर पाएंगे आदित्य से प्रकाश प्राप्त करने वाला चंद्रमा आदित्य को प्रकाशित नहीं कर सकता आदित्य को प्रकाशित करने के लिए जैसे ही आदित्य के अभिमुख होता है अमावस्या के दिन तो वह आदित्य रूप ही हो जाता है वो आदित्य का प्रकाशक नहीं बनता आदित्य में समा जाता है इसलिए उस दिन दिखता ही नहीं है हम लोगों को आदित्य के प्रकाशक के रूप में चंद्रमा दिखता है क्या उस समय आदित्य ही हो जाता है जैसे आदित्य के अभिमुख होता है ऐसे प्रमाण भी फिर उनमें ये स्वयं प्रकाश ब्रह्म को प्रकाशित करने के लिए आएंगे यदि तो वो प्रकाशित ही नहीं कर पाएंगे चंद्रमा के तरह वह ब्रह्मा स्वयं भास रहा है अपने आप और बाकी सारे जगत को भी प्रकाशित कर रहा है सारा जगत प्रकाशित हो रहा है वह आदित्यादि जड़ प्रकाशों से नहीं अपितु तस्य भाषा सर्वम इदम शब्दित आदित्यादि सब भाषित हो रहे हैं जो पूर्वार्ध में मंत्र के न त्र सूर्योभाति न चंद्र तारकम इत्यादि जगत के अवभाषक के रूप में जगत में प्रसिद्ध जो आदित्यादि हैं वे तत्र शब्द से ग्राह्य प्रकृत अधिष्ठानभूत चेतन को प्रकाशित नहीं कर सकते ये कहा हैं वे सब घटादि जगत के प्रकाशक आदित्यादि स्वयं भी प्रकाशित हो रहे हैं तस्य भाषा यानी जो स्वयं भास्मान है उसी के स्वरूपभूत प्रकाश से सब के सब जगत को प्रकाशित करने वाले आदित्यादि भी और उनसे प्रकाश्यमान घटादि जगत भी प्रकाशित हो रहा इसलिए उसका स्वरूप माना जाएगा जगत में प्रसिद्ध जो प्रकाश्य प्रकाशक हैं ग्राह्य ग्रहिता हैं उन दोनों का भी ज्ञान प्रकाश ये प्रकृत ब्रह्म का स्वरूप है त्रिपुटी का अवभाषक वह कोई उत्पन्न होने वाला ज्ञान नहीं स्वरूपभूत ज्ञान है और उस स्वरूपभूत ज्ञान से ब्रह्म हमेशा भास रहा है पहले वो भासता है फिर उससे अवभाष्य जगत का गंता गंतव्य गमन ज्ञाता ज्ञान ज्ञ आदि जो भी व्यवहार हो रहा है वह अवभासित हो रहा है इसलिए तत्पदार्थ अधिष्ठान भूत जिनके प्रती में नहीं आ रहा है अनुभव में नहीं आ रहा है उन्हें अक्षरम ब्रह्म अभी यह वाक्य बता रहा है कि ऐसा हमें चिंतन करना चाहिए कि जगत के अवभाषक के रूप में जगत की उपलब्धि के रूप में ब्रह्म हमेशा भासी रहा है तीनों अवस्थाओं में ऐसा कोई भी क्षण का अल्प हिस्सा भी नहीं होता काल का जिसमें ज्ञान ना हो ज्ञान के बिना तो अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता किसी विषय का जागृत अवस्था हो या स्वप्न अवस्था हो या निद्रा अवस्था हो तीनों अवस्थाओं में ज्ञान तो रहता ही रहता है तीनों अवस्थाओं का प्रकाशक वो अधिष्ठान है वो जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति तीनों में जाग्रत में तो कार्य भी द्वैत भी प्रतीत होता है जागृत स्वप्न में और सुसुप्ति कारण अवस्था होने से कारण अवभासित होता है लेकिन वहाँ पर भी कारण को अवभासित करने वाला यानी अज्ञान का अवभाषक चैतन्य विद्यमान है उस रूप में सर्वदा सदा का अर्थ है हमेशा तीनों अवस्थाओं में ब्रह्म अवभास्य जगत के अवभाषक के रूप में भास रहा है ऐसा चिंतन करें अवभाषित होने वाले से अपनी दृष्टि को हटा करके अवभाषक पर डालें और वो अवभास है उसका अवभाषक का स्वरूप ही त्रिपुटी का प्रकाशक जो है उसमें अपनी ज्ञान दृष्टि को पहुंचाए तो लगेगा कि वही वही भास रहा है जो भास रहा है वो आत्मा ही भास रहा है ऐसा चिंतन करें तो ये कहते हैं कि ब्रह्म विश्वोपलब्ध्यात्मना प्रकाशमानम एव सदा हमेशा ब्रह्म विश्वोपलब्या यानी ब्रह्म को छोड़ करके तो चेतन को छोड़ के तो कर कर जो भी जड़ वस्तुएं हैं वे सब की सब अवभाष्य कोटि में हैं दृश्य कोटि में हैं और अवभासक कोटि में ब्रह्म हैं वह चेतन है वह अनेक नहीं है एक है वह जगत के अवभाष के रूप में हमेशा भाषित हो रहा है। अविद्या अवस्था में जगत के अवभाषक के रूप में और ज्ञान अवस्था में स्वरूप से वह अवभाषित होता है जब जगत बाधित हो जाता है प्रकृति तथा प्राकृत जगत बाधित हुआ तो परमार्थतः एक स्वयं प्रकाश अवभास मात्र मैं के रूप में निरंतर स्फुरित होगा और जब प्रकृति और प्राकृत जगत का बाध नहीं होगा वो अविद्यावस्था उस समय वो भाषित नहीं हो रहा ऐसा नहीं है उस समय भी भास रहा वो प्रकृति तथा प्राकृत जगत के अवभासक के रूप में भास रहा है। ऐसा चिंतन करें तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी बुद्धि अवभाष्य से हट करके अवभासक में ही समाहित हो जाएगी हाँ हाँ ज्ञान अज्ञान को भी वही प्रकाशित कर रहा हाँ, है, अज्ञान के कार्य को भी वही प्रकाशित कर रहा है। तो ये जो आविह अक्षरम ब्रह्म एक वाक्य हुआ ना इस वाक्य से एक साधन बताया कैसा चिंतन करे तो उससे तत्पदार्थ की जो असंभावना नामक दोष होता है वो दूर होता है ब्रह्म है नहीं होता तो भासता एक असंभावना नाम का दोष होता है उस असंभावना नामक दोष की निवृत्ति का उपाय है कि चेतन अनेक नहीं है एक है और वो चेतन ही तो ब्रह्म है वही आवी है और विश्व सारा का सारा जड़ है कार्य कारणात्मक और वो भाष रहा है तो जड़ जड़ से भाषित नहीं हो सकता चेतन के बिना तो इसलिए इस सारे जड़ प्रकृति तथा प्राकृत जगत का अवभास रूप ब्रह्म है ऐसा निरंतर चिंतन करें तो असंभावना तत्पदार्थ की तत्पदार्थ विषय असंभावना दोष निवृत्त होगा ये बताया गया तो इसी अर्थ में संवादक के रूप में एक स्मृति को भी बता रहे हैं टीकाकार अन्य रपी उक्तम अन्य यानी अन्य आचार्य अन्य आचार्यों ने अन्ये अन्ये भी आवी अक्षरम ब्रह्म इस वाक्य का जो हमने अर्थ बताया है कि अवभाषक जगत का मात्र एक चेतन ब्रह्म ही हैं ये अर्थ बताया ना ऐसा हमारे पूर्वाचार्य भी कहते हैं ये कौन कह रहे हैं आनंद जी अन्य ये नाम है इससे लेना आनंद जी ने यह श्लोक जिस आचार्य के ग्रंथ से लिया उस आचार्य को पूर्वाचार्य को पूर्वाचार्य भी यही बात बता रहे हैं कि आत्मा ही विश्वोपलब्धि रूप से अवभाषित होता है यदस्ति यद तदात्म भाति तदात्मरूपम नान्य भाति न चान्यदस्ति स्वभावसंबित संविद प्रतिभाति केवलम कल्पना इति ग्रृहतेति उक्तम ऐसा लगाना तो जो भी यद विद्यम है स है तद आत्म संबंध होता न तो अस्ति तद आत्मरूपं ऐसा करिए जो हैं, यानी सत्य भासराह न वह आत्मा ही है सदंश इसलिए कहा न कि जगत में पांच अंश है अस्ति, भाति प्रिय नाम रूप इसमें से अस्ति, भाति और प्रिय जो प्रत्येक वस्तु में तीन अंश हैं वे ब्रह्म हैं आत्मा है और अवशिष्ट जो दो अंश हैं, नाम रूप वह जगत है हाम हाँ, तो रूप में से यदि अस्ति को हटा दे भाति को हटा दे प्रिय को हटा दे तो नाम रूप स्वतंत्र अपना कोई अस्तित्व नहीं रखता इसी पर टिका हुआ इसलिए जो अस्तित्व है वह ब्रह्म है आत्मा है ये कह रहे हैं यद अस्ति, तद आत्मरूपम जो जगत में है करके प्रतीत हो रहा है पना है वह विद्यमान आत्मरूप है अधिष्ठान का अध्यस्त में आरोपित धर्म है सर्प में जो सदरूपता है वो सर्प की नहीं रस्सी की है ये कह रहा है। हाँ, तो भ्रांति में नाम रूप भी दिख रहा है लेकिन वो नाम रूप ही है करके प्रतीत होता है ये कहना दिखाना है कि उसमें जो है पना है नाम रूप में सत्ता जो दिख रही है वह ब्रह्म है हाँ हाँ हाँ हाँ, हाँ नाम रूप माया है और हैपना और भास भाषमानता ये आत्मरूप है तो यद अस्ति तद आत्मरूपम और यद भाति तद आत्मरूपम तो अस्ति भाति ये दोनों आत्मा का ही स्वरूप है ये सामान्यंश अस्ति भाति और आनंद है अधिष्ठान वह भ्रांति के समय प्रतीत नहीं होता प्रमा में प्रतीत होता और कहते हैं कि ततो अन्यत न भाति ततो अन्यत नच अस्ति ऐसा अनुभव करिए ततः यानी अस्त आ, सत चिदरूप जो आत्मा है अस्थि यानी सत भाती चित तो सचिद जो आत्मा है उस आत्मा से अन्यत नास्ति सदरूप आत्मा से अलग स्वतंत्र सद्वस्तु कोई है ही नहीं हाँ। और उससे अलग कोई भासता ही नहीं है यदि भास रहा है तो उसी में कल्पित है उसी की सत्ता से और उसी की चिद्रूपता से उसमें भास मानता है का मतलब ये इस श्लोक का पूर्वार्ध ये बताता है कि चित स्वरूप ब्रह्म ही है चेतन ब्रह्म ही है और नाम रूपात्मक जगत अनात्म वस्तुएं उनमें चिद्रूपता नहीं है और वो भास रही है तो उनमें भास मानता ब्रह्म से है उसका भाषक ब्रह्म है इसलिए कह रहे हैं उत्तरार्ध में कि स्वभाव संबित प्रतिभाति केवलम स्वभाव यानी स्वरूप संवित यानी ज्ञान तो स्वभाव संवित शब्द का अर्थ है स्वरूपभूत ज्ञान स्वभाव संवित हैं स्वरूपभूत ज्ञान और ये जो स्वरूपभूत ज्ञान हैं केवलम यानी वही प्रतिभाती वही भासित हो रहा है वही भास रहा है वही प्रकाशमान है दीप ही प्रकाशित हो रहा है और प्रकाशित होने वाले प्रदीप के सन्निधि में जो जो घटादी जड़ पदार्थ है, वह उस प्रदीप के स्वरूपभूत प्रकाश से भास रहा है, प्रकाशित हो रहा है ऐसे भास तो रहा है एक अकेला ब्रह्म ही स्वभाव समिति स्वरूपूत ज्ञान है। अब उसके सन्निधि में जो आता है उसे वो अपने स्वभाव के अनुसार प्रकाशित करता है तो चाहे वो अविद्या अवस्था में अनात्मा भाव रूप से प्रतीत हो और विद्या अवस्था में अनात्मा का अभाव हो वह जो स्वयं अपने स्वभाव से ही स्वरूप से ही भास रहा है उसके सन्निधि में भाषित होता है। हाँ वो उसके लिए वो कोई अलग से उनको भाषित करने के लिए व्यापार नहीं कर रहा है वो तो अपने स्वभाव से जैसा है ऐसा भास रहा है और उसकी सन्निधि में ये सब के सब भाषित हो रहा है। जैसे घटादि यदि प्रदीप के पास में है तो प्रदीप उन्हें प्रकाशित करता है नहीं हैं तो उनके अभाव को प्रकाशित करता है उसके लिए उसे अलग से कोई अपने स्वरूपभूत प्रकाश से अलग व्यापार नहीं करना पड़ता अलग प्रकाश लाना नहीं पड़ता वो तो अपना स्वभाव के अनुसार प्रकाशित हो रहा है और उसकी सन्निधि में आने वाले जो जो भी है उसे वो प्रकाश अपने स्वभाव के अनुसार प्रकाशित करता है इसलिए कहा कि केवलम यानी अकेला स्वरूपभूत जो संवित यानी ज्ञान है वही प्रतिभाती भाष रहा है और ये जो यदि ज्ञान ही ज्ञान है ग्रहण ही ग्रहण है तो ये घटादी ग्राह्य हैं घटादी का ग्राहक मैं प्रमाता हूँ मेरे प्रमेय घटादी हैं ये दो बीच में कहाँ से आ जाते ग्राह्य और ग्रहिता यदि ज्ञान ही भाष रहा है स्वभाव समिति भाष रही है स्वरूपभूत ज्ञान ही ज्ञान है दूसरे की कोई सत्ता ही नहीं तो फिर ये ग्राह्य ग्रहिता गम्य गेय ज्ञाता ये कहाँ से उपस्थित हुए ये प्रमाता कहाँ से आया बीच में प्रमाता और प्रमेय मात्र स्वरूभूत ज्ञान ही ज्ञान भास रहा है तो तो इसका उत्तर देते हैं चतुर्थ पाद में ग्राह्य ग्रहिति मृष्व कल्पना ग्राह्य यानी प्रमेय, ग्रहिता यानि ज्ञाता प्रमाता ये तो मिथ्या कल्पना है मृषा यानी मिथ्या ये रस्सी में कल्पित सर्प के तरह ऐसे ही अविद्या से इनकी कल्पना हुई भ्रांति हुई उपस्थिति हुई आविद्यक है ग्रहिता है जीव प्रमाता वस्तुतः तो जो स्वभाव संवित है उसमें प्रमातृत्व भी नहीं है ग्रहित्व भी नहीं है और ग्राह्य जो कहा जा रहा है जगत शब्दादि ये भी है नहीं इन दोनों की कल्पना मात्र हैं ग्राह्य गृहते मृषव कल्पना मिथ्याक वस्तुतः तो एक अधिष्ठान भूत स्वरूपभूत संवित यानी चेतन ही चेतन है वही भाषा है ओ सत हैं वही भाषा है है? जो हाँ, हाँ, भावक हाँ भावक भी कल्पित भावक भी कल्पित है और वो भावना भी कल्पित है साधक भी कल्पित है साधना भी कल्पित है और उससे प्राप्त होने वाला जो साध्य है वो भी उसकी भी कल्पना है और ये जो साधक साध्य साधन साध्य ये त्रिपुटी जो शास्त्र ने बताई हुई कल्पना है ऐसा ऐसा करते रहो करके कल्पना में ही तो इस माया जाल से निकलने का यही एक मार्ग है ये सब इन सब चीज़ों से जब अना अध्यस्त मात्र से केवल अध्यस्त मात्रा में ही जिसकी बुद्धि अनादि काल से संलग्न है और अधिष्ठान का यंचित भी संस्कार नहीं है उसे अधिष्ठान के अभिमुख करने के लिए ये बताया जा रहा है कि ये जितना भी अध्यस्त हैं जिस जिसको तुम यही यही सारा कुछ वास्तविक समझ रहे हो जबकि वस्तुस्थिति कुछ और है उस वस्तु स्थिति के ओर ले जाने के लिए सीधे इसको कहेंगे कि अमृषा मृषा कल्पना है तो नहीं मानेगा ना तो धीरे धीरे उधर ले जाने के लिए कि इसका ऐसा चिंतन करो तो अधिष्ठान का संस्कार बुद्धि में पड़ेगा तो एक समय ऐसा होगा कि अधिष्ठान के संस्कार से दृढ़ संस्कार से संस्कारित बुद्धि रहेगी और अध्यस्त के संस्कार शिथिल पड़ जाएंगे तो वास्तविक प्रमा होगी उससे वो अविद्या आविद्यक जगत बाधित होगा तो जो शेष रहेगा अविद्या की निवृत्ति होने के बाद वह परमार्थ है इसलिए मांडू के कारिका कहती है न साधक है न साध्य है न कोई बद्ध है न कोई मुक्त है ये सारी अविद्या अवस्था में कल्पना है और पारमार्थिक स्थिति क्या है एक नित्य मुक्त आत्मा है संबित है उसे स्वभाव सम्बित कह रहे हैं तो पारमार्थिक स्थिति में पहुंचाने के लिए एक वैदिक कल्पना सारे कल्पनाओं से अतीत करने के लिए कल्पनातीत पदार्थ में पहुंचाने के लिए है स्वरूप में पहुंचाने के लिए है और बाकी कल्पनाएं वेदांत की कल्पना से अतिरिक्त कल्पनाएं वह और भी इस भ्रांति जाल को ज़्यादा मजबूत करती है और वेदांत की कल्पना कल्पना जाल से मुक्ति दिलाती है तो स्वभाव संबित प्रतिभाति केवलम ग्राह्य ग्रहीतेति मृष्व कल्पना ऐसा पूर्वाचार्यों ने भी कहा है इस प्रकार ये आविह पदार्थ के विषय में टीकाकार को जो कहना था वो कहा भाष्य में आवि ही प्रकाशम आवि शब्द का प्रकाशम इतना ही व्याख्यान भाष्यकार भगवान ने किया टीकाकार ने कहा इस आवि पद के तात्पर्य को प्रकट करते हुए कि इससे यह श्रुति तत्पदार्थ की असंभावना नामक दोष का निवर्तक एक साधन बता रही है अभी यह श्रुति उसका ऐसा ऐसा चिंतन करें कि एक सुरुभूत ज्ञान ही सारे जगत के अवभाष के रूप में हमेशा भास रहा है इससे चेतन के रूप में अस्तित्व दृढ़ होगा इस भावना से तो असंभावना तत्पदार्थ विषय दूर हो जाएगी अब वो तत्पदार्थ विश्वोपलब्धि रूप से हमेशा भास रहा है ऐसा हम चिंतन करेंगे भाषित होने वाला हमसे अलग होगा यदि हम अलग होंगे तो भेद रहेगा पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी इसलिए वह जो विश्वोपलब्ध्यात्मना भास्मान ब्रह्म है आवि है स्वरूपूत ज्ञान है वही तो मैं हूं इस प्रकार भी चिंतन करना है वही ब्रह्म अवस्था में विश्वपलब्ध्यात्मना भास्मान जो ब्रह्म है वही तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविष्ट इस श्रुति के अनुसार चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों का निर्माण करके उसमें प्रविष्ट हो गया अर्जीव भावापन्न हो गया तो ये जो अपने आप को कार्यक्रम संघात तादात्म्यापन्न जीव मात्र रूप समझने वाला अविद्या अवस्था में जीव है प्रमाता है तम पदार्थ है तत्वसी वाक्य अंतर्गत उसे कहा जा रहा है सन्निहितम पद का प्रयोग करके कि तुम कार्यक्रम संघात संस्लिष्ट होने से प्रमाता कर्ता भोक्ता प्रतीत हो रहे हो वस्तुतः वह जो स्वभाव संवित है आवी है वही तुम हो इसलिए तुम्हें चिंतन करना है विश्वोपलब्ध्यात्मना भास्मान जो ब्रह्म है वो मैं हूँ ऐसा चिंतन करें उस ब्रह्म का इसे दिखाने के लिए सन्नीहितम पद का प्रयोग है वो बहुत कहीं दूर नहीं है सन्नीहित है यानी निहित है स्थित है और कहाँ स्थित है हृदय में आत्म रूप से वही विश्वोपलब्धि रूप ब्रह्म आत्मा के रूप में प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है इसे सन्निहितम पद बता रहा है और वो जो हृदयस्थ चेतन है वो आत्मा है वास्तविक अहम अर्थ तत्वसी वाक्यांतर्गत तोम पद का अर्थ वो है न कि पंचकोष विशिष्ट चैतन्य पाँच कोषों से विविक्त जो वो निहितम पद से बताया जा रहा है वो तोमर्थ है अहम ब्रह्मास्मि में अहम अर्थ है और उसमें और ये जो आवी शब्दित विषोपलब्धि रूप तत्पदार्थ है इन दोनों में कोई अंतर नहीं है दोनों एक हैं इसे बताएगा अभिसन्निहतम इन दोनों पदों का जो समानाधिकरण प्रयोग है नामनाधिकरण्य है अभेद अर्थ में दोनों के एकत्वर्थ में इसलिए अभिसन्निहतम में जो समानाधिकरण्य वह सन्निहित पद के अर्थभूत पंच कोशातीतीत तोमर्थ का आवी आविशब्दित शोधित तदर्थ के साथ एकत्व तो बताने वाला आवी सन्निहितम में समानाधिकरण प्रयोग इसे बताया जा रहा है सन्निहितम पद की व्याख्या करते हुए भाष्य तथा टीका में तो भाष्य को देखिए सन्निहितम तो इसमें ये जो अभी हैं वह सन्निहित है सन्निहित शब्द का अर्थ है सम और नि उपसर्गपूर्वक धा धातु से उक्त प्रत्यय होकर के सन्निहित शब्द बन जाता है तो उसका अर्थ निकलता है सम का अर्थ है सम्यक और निपूर्वक धा धातु का अर्थ होता है स्थिति और कर्तार्थ में उक्त प्रत्यय होने से स्थित स्थिति वाला सम्यक स्थिति वाला अच्छी तरह से स्थित प्रतिष्ठित ये सन्निहितम का अर्थ निकलेगा तो कहाँ पर अच्छी तरह से स्थित है सम्यक स्थित है तो भाष्य में आगे आएगा <coughs> रिधि प्राणी नाम तो प्राणियों के हृदय में सन्निहितम कौन वह आवि वह आवि प्रत्येक प्राणी के हृदय में अच्छी तरह से स्थित है प्राणी मात्र की आत्मा के रूप में इसलिए यहाँ का आवि और गीता के दसवें अध्याय में अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित में अहमअर्थ मुंडक उपनिषद के इस मंत्र में जो प्रथम पद है आवि इसी प्रथम पद के अर्थ के लिए भगवान कृष्ण ने अहम आत्मा गुणा के समय अहम शब्द का प्रयोग किया यहाँ का आवि पदार्थ और वहाँ का अहम पदार्थ एक हो जाएगा और सर्वभूताशय स्थित से जिसको बताया जा रहा उसे यहाँ पर सन्निहित शब्द से बताया जा रहा यहाँ का जो द्वितीय पद है सन्निहितम इसका अर्थ बताया गया वहाँ पर सर्वभूताशय स्थित सर्वभूत शब्द से लेना है प्राणी मात्र को और आशय शब्द का अर्थ है रथ है सर्वभूताशय हुआ प्राणी मात्र का रथ है और स्थित सर्वभूताशय स्थित तो सन्निहित में निहित का अर्थ वही है स्थित सन्निहित का तो प्राणी मात्र के हृदय में स्थित ये श्रुति कह रही है वो आवी हैं स्वरूभूत प्रकाश है वहाँ उसी स्वरूभूत प्रकाश के लिए अहम शब्द का प्रयोग स्वयं तत्पदार्थ ही वहाँ उपदेशक होने के कारण किया जा रहा है इसलिए आवि सन्निहितम इसी श्रुति का अनुवाद अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता श स्थित में ये समझना और तेरहवेध्याय में चापी माम मिधि इसमें माम पदार्थ यहाँ का अवि पदार्थ और यहाँ का सन्निहित पदार्थ वहाँ क्षेत्रज्ञ पदार्थ और दोनों का सामान अधिकरण एक को बता रहा और प्राणी मात्र के हृदय को बताने के लिए सर्व क्षेत्रेशु भारत सर्व क्षेत्रेशु शब्द का प्रयोग है सर्व क्षेत्र यानी प्राणी ये सारे प्राणी मात्र कार्य कारेकर, कार्यक्रम संघात और उन कार्यक्रम संघातों में स्थित है जो क्षेत्रज्ञ वो मैं हूँ ऐसा जानो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं आवि इसलिए गीता को कहा जाता है उपनिषद रूपी गायों का सार दूध सर्वोपनिषदो गाओ दोगा गोपाल नंदन तो आवि पदार्थ को बताने के लिए ही वाक्यार्थ को बताने के लिए गीता में कई वाक्य हैं उपक्रम जैसे यहाँ द्वितीय खंड का आवि ब्रह्मात्मा एकत्व से बताया जा रहा है न सन्निहित पद से आत्मा को लिया जा रहा है आवी से ब्रह्म को लिया जा रहा है ऐसे गीता का उपक्रम भी सर्वे वयम अतः परम से है वहाँ वयम सर्वे यहाँ सन्निहितम पद से जिसको बताया जा रहा है उसके लिए वो है तत्पदार्थ आवी के लिए भी वयम सर्वे कह रहा हैं न और वो हम एक हैं अत परम यानी उपाधि से विलक्षण जो वो परमात्मा रूप ही हम हैं अक्षर रूप ही हैं ऐसे गीता में कई बार आया उपक्रम है वो और बीच में भी अभ्यास रूप उूपसंहार में मामेकम शरणम व्रज उसमें एक शब्द का प्रयोग करके प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को शरण व्रज का भाषकर भगवान अर्थ करते हैं विधि जानी ही ऐसा यानी मैं ही वो ब्रह्म हूँ ऐसा जानू ओ भगवान की शरण है हाँ। ब्रह्मात्म एक वही उपसंगार है तो अभी सन्नीहितम तो भाष्य में लिखते भश्कर भगवान की सन्नीत यानी वागादी उपाधि भ्राजती श्रुत्यंतरा शब्दादी उपलब्धमानवतो अवभासते सन्नीहत अवभासते तो संहि तो है अहमर्थ आत्मा तो आत्मरूप से भास रहा है वो और आत्मा तो हमें अविद्यावस्था में कैसा भास रहा है श्रोता यानि शब्द ग्रहिता वक्ता यानि वदन रूप व्यापार व्यापारकर्ता के रूप में दृष्टा दर्शन दर्शनकर्ता के रूप में अहम अर्थ अर्थभाषित हो रहा है मैं सुन रहा हूँ यानी शब्द को ग्रहण कर रहा हूँ वक्ता कहता है मैं बोल रहा हूँ देखने वाला कहता है मैं सुन रहा, देख रहा हूं तो दर्शन श्रवण मननादि जो वागादि के व्यापार है इन व्यापारों का निर्वर्तन करता हुआ सा प्रतीत हो रहा है अहम अर्थ अविद्या अविद्यावस्था में वाघादि से संस्लिष्ट सा हो करके वाघादि के दर्शनादि व्यापारों के निर्वर्तक के रूप में जो प्रतीत हो रहा है वह तो आत्मा है वह आत्मा कोई प्रकृत जो अक्षर ब्रह्म आविस्वरूप है उस आवि से अलग नहीं है यही आवि कार्यक्रम तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविश्य के अनुसार इन कार्यक्रम संघातों का निर्माण करके उसमें प्रविष्ट होकर के दृष्टा श्रोता मंत्रादि के रूप में भास रहा है और जिस समय यह औपाधिक दर्शनादि व्यापार करता हुआ सा दिख रहा है उस समय भी वह वस्तुतः निर्विकार है। दर्शनादि व्यापारों से रहित है वो आवि मात्र है शुद्ध चेतन मात्र है जिस समय वह दर्शना दृष्टादि के रूप में भास रहा है उस समय भी दर्शनादि करता नहीं है दो दृष्टियाँ हैं जैसे स्फटिक के समीप रखा हुआ जपा कुसुम हैं तो स्फटिक लाल प्रतीत होता है और विवेक नेत्र से उसी समय चर्मचक्षु से तो लोहित स्फटिक ये प्रतीति होगी और विवेक नेत्र से प्रतीति होगी कि शुक्ल स्फटिक इसी समय स्फटिक सफ़ेद है जिस समय हम उसे लाल देख रहे हैं तो दो दृष्टियाँ हैं एक उपाधिक स्वरूप मात्र को देखने वाली दृष्टि और एक उपाधि के रहते हुए भी उपाधि से विविक्त स्वरूप को देखने वाली विवेक से उस समय ये स्फटिक सफ़ेद ही दिखेगा उज्ञान नेत्र है ऐसे अज्ञानी अहम अर्थ को यानी तत्वशी वाक्यांतर्गत तव पद के वाच्यार्थ मात्र को देखता है तो कार्यक्रम संघास से संस्लिष्ट करके तो मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ मैं श्रोता हूँ मैं प्रवक्ता हूँ मैं देखता हूँ इत्यादि रूप से ही देखेगा उसे औपाधिक रूप ही दिखेगा वाचार्थ ही दिखेगा और विवेक जिसके पास हैं भागत्याग लक्षणा से कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से विविक तो उपहित तो चैतन्य को देख रहा है उपाधि से अलग लक्षार्थ को तो वह यह प्रकृत आवी ही हमारे कार्यक्रम संघात में इस कार्यक्रम संघात के व्यापारों के निर्वर्तन अनुकूल अनुकूलतया स्थित है उसकी सन्निधि मात्र से कार्यक्रम संघात अपना अपना व्यापार का ठीक निर्वर्तन कर रहा है उसकी सन्निधि मात्र से ऐसा प्रतीत होगा विवेक नेत्र से वह ये प्रकृति अभी ही सन्निहित है यानी सन्निहित्व को स्पष्ट करते हुए ये कहा जा रहा है कि तत्तत् कार्यक्रम संघातों में होने वाले वाघ आदि के वदनादि व्यापार के निर्वर्तक सा प्रतीत होता है <coughs> तो वाघादि उपाधि भीर ज्वलती भ्राजती श्रुत्यंतरात इस श्रुत्यंतर से शब्दादीन उपलब्धमानत अवभासते तो शब्दादी विषयों के उपलब्धा के रूप में वह अवभाषित होता है वत ये वी प्रत्यय है वस्तुतः शब्दादि का उपलब्धा नहीं है वो उपलब्धा सा प्रतीत होता है वती प्रत्यय वो सा तरह सदृश के अर्थ में है वस्तुतः तो वदनादि व्यापार इसकी सन्निधि में हो रहे हैं वागादि में इसकी सन्निधि के बिना नहीं होते इसलिए ऐसा लगता है कि इसके सन्नि जैसे जपा कुसुम स्फटिक के सन्निहित जपा कुसुम की लालिमा स्फटिक में आरोपित होती है तो लालसा प्रतीत होता है ऐसे वदनादि व्यापार के निर्वर्तक वाघादि के सनिधि में यह अभी जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप ही है उसमें वदनादि का आरोप होकर के वदनादि वालासा प्रतीत होता है वदनादि व्यापार करता हुआ सा दिखता है एक अवभासते अर्थात आगे कहते हैं कि दर्शन श्रवण मनन विज्ञानादि उपाधिधर्म आविर्भूत सत् लक्ष्यते हृदय सर्वप्राणिना तो सभी प्राणियों के हृदय में ये दर्शन श्रवणादि जो उपाधि के धर्म हैं उन उपाधि के धर्मों से युक्तसा प्रतीत होता है युक्तसा सा इन धर्मों से वह आविर्भूत सा होता है आविर्भूत होता है का मतलब उसकी शरीरों में भी उपलब्धि होती है नहीं तो ये तो वाघ जितने भी है सबके सब जड़ है ना, और जड़ में वदनादि व्यापार बिना चेतन की सन्निधि के नहीं हो सकते तो जड़ कार्यक्रम संघात में होने वाले वदनादि व्यापार ये ज्ञापक हैं कि इन, इनके अंदर इनके वदनादि का निर्वर्तक अपने सन्निधि मात्र से आवि विद्यमान है ऐसा वो वदनादि के व्यापार से वो लक्षित होगा जैसे दिन में न खाते हुए पीनत्व रात्रि भोजन का अवभाषक होता है रात्रि भोजन की वो अनुभूति कराता है प्रतीति कराता है ऐसे ही ये वदनादि कार्यक्रम संघात के जो व्यापार हैं वह चेतन की सन्निधि जिस चेतन की सन्निधि के बिना अनुपन्न है वह चेतन कार्यक्रम संघात के अंदर आत्मरूप से विद्यमान हैं ऐसी प्रतीति कराते हैं इसलिए कहा कि उपाधि धर्मैर् आविर्भूतम आयुर्भूतम यानी अभिव्यक्तम प्रतीतम सत लक्ष्य तो प्रतीत होकर के सभी प्राणियों के हृदय में वह स्थित है बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं अच्छा कल अष्टमी परसों ऐसे एक वाक्य है थोड़ा लंबा है लेकिन नहीं तो आगे का वो शुरू हो जाता